हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा तो आज भी हम प्रयास करेंगे भगवद गीता श्रीमद् भागवत और सब काचीन और दिव्य शास्त्रों से कुछ हरे कथा खेलना तो कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप आपका स्कॉन हम बहुत अच्छा लगता है तो आपके सभी मंदिर बहुत अच्छा है कीर्तन भी अच्छा है और आचरण भी अच्छा है मतलब ये क्या चाहिए कि स्कॉन में ये सब नियम पालन करना है साझा अच्छा तो सभी प्रकार का व्यसन चरण है और सभी प्रकार का टी, कॉफी, थक और मांसाह वर्जित है और प्याज लहसुन भी नहीं लेना है तो लोग कि ये अच्छा है या ये शुद्ध संत है लेकिन फिर भी हमारी एक ही शंका है या शिकायत है कि ये स्कॉन् का प्रचार तो बहुत खड़वा होते हैं। और ऐसे दूसरे लोगों साधुओं की निंदा करना दूसरे साधु का मत से तो मिल नहीं होते सहमत नहीं होते हैं और दूसरे लोगों की निंदा करना तो हम वो तो अच्छा नहीं लगता तो सही है कि शिलोपाद की ग्रंथों में ऐसा आए, आए, बहुत लायक होते है कि जैसे की जो भगवान श्री कृष्ण को विश्वास नहीं करते वो सब बदमाशोंगे है तो ऐसा लेख है और यही भी लेख है बहुत बार है। इनकी सभी पुस्तक में है ऐसा मंसाव्य है कि जो भक्त नहीं है विशेषकर जो मंसाहार्य है और व्यविचार्य है और पापी है, तो सब ऐसा व्यक्ति जो तो वास्तव में मानुष नहीं है वो पशु है नारूप पशु है तो ऐसे बहुत लोग हमसे ऐसे बहुत है कि आपका स्टो में बहुत कुछ है जो अच्छा है लेकिन आपका गुरुदेव और आप भी इनके अनुसार ऐसा प्रचार करते हैं। कि वो दूसरे लोग तो बदनाम है और यही एक ही रास्ते है और ऐसे लोगों को निंदा करते है तो उसमें हमें पसंद नहीं है। वो के लिए उचित नहीं है ऐसे बहुत तो हमारा क्या जवाब है तो श्रीलक प्रभुपाज इसी चुनौती या खिलाफ ऐसे ही जवाब दिया कि ये बात जो मैं बहुत सच जो मैं बहुत सच खड़वा नित्या नहीं है नहीं जो बहुत नहीं सिवक जैसे बहुत हूं ये सब मेरा खुद का मत नहीं है यही कृष्णा का उपदेश है भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि राम दुष्कृण मूढ़ा सफ्यंत नादमात ज्ञान आसुर भव आश्रिता श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो राजी नहीं है मेरे श्री चरण में शरण ल नो अभक्त है जो भक्ति के विरुद्ध है वे सब बड़े है, है। है, संस्कृत शब्द कृति का मतलब जो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन सब दुष्ट मतलब वो सब या वो होते हैं वो तो सब कुछ जो बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन वो काम सब जो करते हैं वो सब कर्म होते हैं तो कहते हैं कि चार प्रकार के ऐसे हैं। है मूढ़ा एक प्रकार है मूर्ख सोचते तो तो तो है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं लेकिन कि मानव जीवन का उद्देश्य है सत्य को अनुसंधान करना तो उसमें कुछ सातन नहीं है और रुचि भी नहीं है तो इसलिए मूर्ख है और न हम इसका मतलब मानव जाति में सबसे नीच वो कौन है चंडा मृत यावं तो नहीं है तो सबसे नीच तो जाति अनुसार नहीं है बुद्धि के अनुसार भ्रष्ट बुद्धि से लोग सोचते हैं कि मेरा खास समाई नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए भाई बहुत व्यस्त हूँ काम में काम काम काम करने का हा जैसे तो कभी भी नहीं सोचते कि जीवन का उद्देश्य है, है भगवत प्राप्ति भगवान की सेवा करना तो इसलिए वे मानव जाति में सबसे नीचे और माया सड़ते ज्ञान है और ज्ञानी जो है पीएचडी एच डी एम सब लेकिन इतना दम्भिक होते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ कि इतने सा अहंकार होते हैं कि वे सोचते कि भक्ति करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी होने से बड़ा मूर्ख होते हैं और आसुरंग भावना चेतना जिनकी चेतना थोड़ी है और भगवान को निंदा करते हैं तो ऐसे चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध होते विरुद्ध भावना युक्त होते हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि ऐसा व्यक्ति जुड़ता है तो इसलिए शी ने प्रवपात बोले कि मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं और मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं और श्री कृष्ण कहते हैं ये गीता प्रचार करना तो मैं गीता प्रचार करता हूं और भगवत गीता में श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं तो फिर प्रश्न आते है कि वो ऐसे दौड़ने से तो क्या फायदा होता है ऐसे दौड़ने से तो फायदा है कि खर व सच बोलने से आशा है कि लोगों की दूर बुद्धि नष्ट हो जाएगा तो लोग जो तो अभी आज्ञान का नींद में है तो उनके जागरण होगा ऐसे से तो अगर हम लोग आए, कि हम ऐसे आशा करते हैं कि हम साधु के पास जाते है और साधु तो खाली हाँ ठीक है ठीक है जो भी आप कहते हो वो वो आता है आप गौरव साक्षा है तो ऐसे आशा करते हैं लेकिन एक्चुअली आच, आच, वो साधु का कर्ताव्य नहीं है साधु का कर्तव्य है सात्य भाषण है और सात्य में अगर हमारा जीवन तो विपरीत दिशा पर जाते हैं तो साधु का कर्तव्य हमको सुधार कर ऐसा पाप करना करने से तो नरक जाना पड़ेगा या यमयंत्र भोग करना पड़ेगा तो अगर हम अगर हमको ऐसा नहीं करते जो अगर हम ऐसे हमको बोलते हैं ठीक है जो भी करते हो ऐसे करो कोई नियम नहीं है तो वो साधु नहीं है साधु का का चाहिए हमको सुधार करना जैसे की वो डॉक्टर हमको कहना चाहिए कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुरंत ही तुम्हारा कैंसर बन जाएगा तो सब ऐसा सब व्यसन बंद करो तो वो डॉक्टर का कर हमको अप्रिया उपदेश देना अगर डॉक्टर हमको आप उपदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि वे हमारा है। और अगर हमको उपदेश देते हैं जो हमारे ख्याल में प्रिय है तो सब कुछ खाओ जैसे ये का हो? एक्सरसाइज करने का कोई कर जरूरत नहीं है तो तो नॉर्म होना चाहिए कि वो प्रिय वचन कहते हैं तो उसमें वो हमारा अप्रिय है तो वैसे भी साधु कार्य हमको ऐसे उपदेश देना जिससे हमारा सुधार होगा इस हम इस भौतिक जगत, हम भौतिक संसार में है किसमें और कैसे हमारे जोश हैं तो हमारा क्या क्या जोश है और क्या क्या कहना चाहिए जैसे कि सादा पालन करने से हमारा जीवन शुद्ध होगा तो ऐसे उपदेश देना साधु का है। और इसलिए इसको में हम प्रयास करते हैं ऐसे ही प्रचार करना ऐसे ही नहीं जानना चाहिए तो आई आई मंदिर देखो कितना सुंदर है प्रसाद है और कीर्तन में भाग लो और तो बहुत कुछ है तो बहुत सुंदर है बहुत शोभ है इस कृष्ण भक्ति में लेकिन नियम भी का नियम भी पालन करने चाहिए अगर हम कहते हैं तो भक्ति करो कीर्तन करो कृष्ण लीला सुनो लेकिन नियम पालन करने का कोई जरूरत नहीं है फिर हम ढोंगी होते हैं तो हमारा कर्तव्य है ये करवा सच बोलना, लेकिन वास्तव में वो सच जो है वो करवा नहीं है हम सोचते है यही करवा है क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या खान होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और साधु का मतलब छत व वो देखते हैं इनकी दिव्या दृष्टि से देखते हैं तो सच क्या है और झूठ क्या है सत्य नि, और नित्य क्या क्या है साधु की दृष्टि है इसलिए साधु के पास जानना चाहिए क्योंकि हम अज्ञान का अंधेरे में अंधा है हम नहीं जानते हमारे के लिए क्या क्या करना चाहिए जितने भी बड़े शिक्षित हम होते हैं हम आज आध्यात्मिक क्षेत्र में बच्चे जैसे है और बचते जैसे माँ बाप से उपदेश लेते हैं तो आज का हो तो बच्चे तो माँ बाप उपदेश तो नहीं मानते और माँ बाप भी उपदेश नहीं देते क्योंकि सब व्यक्त तो जीवन देखा रूप में व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप तो बच्चे के सत्य उपदेशक है और बच्चे तो माँ बाप का बच्चन मानते हैं तो साधु के पास कैसे जानना चाहिए तो ऐसे की मैं आध्यात्मिक ज्ञान में कुछ भी नहीं जानता हूँ तो आपसे आध्यात्मिक दर्शन चाहता हूँ तो और तैयार होना चाहिए साधु का उपदेश पालन करना जैसे कि डॉक्टर के पास जाके तैयार होना चाहिए डॉक्टर का उपदेश पालन करना अगर डॉक्टर हमको वैसे बोलते हैं तो स्मोकिंग मत करो और शराब मत पियो तो अगर हम तैयार नहीं है डॉक्टर के उपदेश पालन करना तो कितने हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे साधु का उपदेश पालन करना चाहिए और साधु कौन है जो हमको सत्य उपदेश देते हैं तो खरवासर लेकिन वास्तव में अगर हम जानते तो कितना फायदा होता है वास्तविक साधु का वाचन पालन करने से तो जरूर ही हम समझ लेंगे कि वो सच जो है तो कर्व नहीं है बहुत बहुत मीठा है मीठा है क्योंकि वो सत्य भक्सन पालन करने से हम फरम थरम सत्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं और श्री कृष्ण का स्वभाव है मधुर से मधुर लेकिन वो कृष्ण भावना नहीं होने के लिए तो खरवापाचरण खरवा बुद्धि चाहिए और मधुर कृष्णा सेवा भावना स्वीकार करने चाहिए तो क्योंकि हमारी बुद्धि विपरीत होती है हम सोचते हैं कि साधु जो बोलते है तो व्यानाथ वो मानुष नहीं है वो है हम सोचते हैं कि साधु हमको ऐसे कहते निंदा कहते गाली देते क्यों ऐसे तो बोलते हैं हमको सुधार करने के लिए क्योंकि वो साधु हमारा वास्तविक है कल्याणकारी है तो अहंकार से अगर हम सोचते क्यों ना ऐसे बोलते है? वो ठीक नहीं है में, आ, में नहीं नहीं सिद्ध हूँ मेरा कोई दोष नहीं अगर हम सोचते हैं ऐसे सोचते हैं तो हम अचिकित से है हमारे लिए कोई आशा नहीं है अगर हम तैयार नहीं है वो सच कारण करना तो पाव क्या होगा पुनरापी जाननम पुनरापी मारनम पुनरापी जानन या तो वो बोलने से शादु का प्रयास है हमको वो संसा चक्र से उधार करना वो ही साधु का प्रयास है लेकिन हम अंधा है हम मूर्ख है इसलिए हम सोचते साधु हमको आक्रमण जल से करते। तो नहीं है तो समझना चाहिए हमारी स्थिति क्या है हम जन्म मृत्यु की चाका में फंस गए हैं और साधु मुक्त स्थिति में है और साधु मुक्त दृष्टि से हमारी स्थिति देखते हैं और प्रयास करते हैं हमको वो नीच स्थिति बद्ध स्थिति से उद्धार करना लेकिन हम तैयार नहीं है हम सोचते है कि साधु का था हम हमको प्रशंसा करना लेकिन प्रशंसा सुनने से करीब हम प्रसन्न होंगे लेकिन स्व होगा जाना जानना हम पुनाराफी मार वासव, वासव में हमारी स्थिति प्रशंस नहीं है है। हम, की से बहुत दूर है। हम सब कुछ जो कहते हैं, हम खाली अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कहते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति को तो कटने के लिए और हम हमको कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए वास्तविक साधु वास्तविक सतकथा कहते हैं तो जड़े से निंदा अपराध मत लें जड़े से समझ बेंगे कि हमारा प्रयास है और सब साधु का प्रयास है ऐसी बात भोगना जैसे कि लोगों का चिड़का होगा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है लोगों को उपद्रव देना परेशान देना तो हमारा उद्देश्य है कि सब लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे हरे कृष्ण